कर्म की तीन परीक्षा कभी कभी व्यक्ति शास्त्र को मोह में बैठ करके पकड़ता है स्वार्थ में बैठ करके पकड़ता है तब शास्त्र का अर्थ भी उल्टा कर लेता है इसलिए भास्कर भगवान एक जगह अपने गीताभाष्य में लिखते हैं कि सर्व शास्त्र सर्वशास्त्रविद मूर्खवध उपेक्षणीय सर्वशास्त्र सर्वशास्त्रविदपि असंप्रदायविद मूर्खवद उपेक्षणीय कोई संपूर्ण शास्त्रों का पंडित भी हो परंपरा से शास्त्र के अर्थ को यदि नहीं समझा है वह तुमको धोखे में डाले बिना रहेगा नहीं शास्त्र परंपरा से ही समझ में आता है शास्त्र केवल बुद्धि से समझ में आ जाए वह शास्त्र ही नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र उसी को कहते हैं अज्ञात ज्ञापकम शास्त्र इसको आप प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं जो बताने का काम शास्त्र करता है आप स्वर्ग को प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं आप ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं शास्त्र बताता है कि ईश्वर है और जब आप मान लेते हैं तब आप अनुमान भी कर सकते हैं स्वर्ग के विषय में आप अनुमान कैसे कर सकते हैं स्वर्ग के साधन के विषय में आप अनुमान कैसे कर सकते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान से व्यवहार चलता है यह ज्ञान पशु को भी प्राप्त है और मनुष्य को भी प्राप्त है मनुष्य भी अपना पूरा व्यवहार कर लेता है और पशु भी अपना पूरा व्यवहार कर लेता है पशु अनुमान करने में और प्रत्यक्ष दर्शन में कमजोर नहीं आपसे वह भी अपने लिए घोसला बना लेता है विलक्षण घोसला बना लेता है वह भी बच्चे उत्पन्न कर लेता है खाने का सारा प्रबंध कर लेता है वह भी जान लेता है कि वर्षा होने वाली है आप तो यंत्र लगाकर भी नहीं जान पाते पर वह जान लेता है पशु जान लेता है ग्राम में बीमारी आने वाली है भूकंप आने वाला है आपका यंत्र धोखा दे सकता है पर पशु का ज्ञान धोखा नहीं देता वह पहले से जान लेता है अनुमान उसके पास कम तो नहीं है पर पशु प्रकृति से नियंत्रित है अन्य पक्षी का सुंदर घोसला देख करके कौवा वैसा घोंसला नहीं बना सकता वह जैसा बनाता है वैसा ही बनाएगा पर मनुष्य का एक मकान गिराएगा तो जरूर परिवर्तन करेगा वहाँ यहाँ यहाँ वह यहाँ दिखेगा देखेगा वह वहाँ देखेगा और सब जगह का मिला करके एक नया मकान तैयार करेगा यही मनुष्य की बुद्धि में विशेषता है कभी हम मोह में बैठकर कर शास्त्र को देखते हैं तो उल्टा अर्थ हमको लग जाता है कोई स्वार्थ में अपने पक्ष के पोषण में शास्त्र को लगाना चाहता है सभी के लिए शास्त्र में जगह मिल जाती है और वह अपने पक्ष के पोषण में लगा लेता है आप गीता में देखेंगे अर्जुन कैसे युद्ध में आया धर्म मान करके युद्ध में आया जब उसने देखा कि क्षत्री का धर्म है अन्याय के विरुद्ध लड़ना माता की आज्ञा मान करके आया माता ने कहा बेटा अब अन्याय बहुत हो गया जिस राज्य में महिला का अपमान होता है वह राज्य कभी भी प्रजा को सुख नहीं दे सकता इसलिए तुमको लड़ना चाहिए कितना विश्वास है पांडवों को माता पर माता के एक वाक्य को सत्य करने के लिए द्रौपदी को पांच पांडवों की पत्नी बनना पड़ा द्रौपदी को जीत करके अर्जुन ले आए और कह दिया कि माता मैं बहुत विलक्षण भी भिक्षा आज ले आया हूँ माता ने कहा बेटा पाँचों मिलकर उपयोग करो एक वाणी का कितना महत्व था कितना आदर था पांडवों के जीवन में कोई विषय तृष्णा नहीं माता की बात विफल न हो इसके लिए युद्ध करना है युद्ध स्थल में अर्जुन को जब मोह आता है तब सारा शास्त्र का ज्ञान मोहग्रस्त हो जाता है अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे कहा शास्त्र अनुमति नहीं देता युद्ध की कहा शास्त्र धर्म युद्ध करने की अनुमति देता है तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? कहा यद्यप्ये न पश्य लोभोपहत चेत सह कुलय कृतम दोषम च पातकम कथम न गेयमस्मा भी पापा पापादस्मर्ति कुलक्षय दोष प्रपश्यार्दन कुलक्षणश्य कुलधर्मा सनातना धर्में ने कुलम कृष्ण अधर्मो हिभव्युत अधर्मा भी भवात् प्रदुष्य कुल स्त्रि स्त्रीसु दुष्टा वाष्ने जायते गीता। इस प्रकार अर्जुन सारा शास्त्र का युद्ध न करने के पक्ष में लगाता है पर कैसा लगा रहा है जैसे एक जज के सामने दो अभियुक्त हैं एक के विषय में उसके मन में आ जाए मेरे मामा का लड़का है उसको बचाना है वह अपने सारे कानून का ज्ञान इस पक्ष में लगा देगा कि मामा के लड़के को बचाना है अर्जुन ने सारे शास्त्र का ज्ञान इस पक्ष में लगा लिया कि हमको युद्ध नहीं करना है और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तेरा निर्णय अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम कहा अर्जुन कोई भी कर्म करना है देखो तीन परीक्षा है भगवान ने तीन परीक्षा बताया कोई भी कर्म तुमको करना हो तो परीक्षा करो इस लोक की दृष्टि से परलोक की दृष्टि से इस इस्लोक में सबसे बड़ा सुख कृति का है यश से बढ़कर के सुख कोई भी नहीं है इस लोक में तुम देखो कि जो कर्म करने जा रहे हो उससे यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा पहली कर्म की परीक्षा भगवान ने यह बताया दूसरी परीक्षा है शास्त्र आज्ञा देता है शास्त्र के आज्ञानुसार करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और शास्त्र के विरुद्ध करेंगे तो नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा यह दूसरी परीक्षा तीसरी रागद्वेष रहित महापुरुष कैसे कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कैसे कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं यह देख लो राग रागद्वेष रहित महापुरुष कैसे कर्म की अनुमति देते हैं और कैसे कर्म की अनुमति नहीं देते हैं इन तीनों परीक्षा से अपने कर्म को कसो और कर्म में प्रवृत्त हो